पूर्व पक्ष तो कहता है स्वयं व्यापार नहीं करने पर भी सन्निधि मात्र से आत्मा करता है वही मुख्य कर्तृत्व तो होगा जैसे राजा ने कुछ नहीं करते हुए वो कर्तृत्व तो है चुंबक इस प्रकार कुछ नहीं करते चीर रहते हुए लोग का भ्रमण करता है इस प्रकार आत्मा में मुख्य एक कर्तित्व तो हो इस कारण पर सिद्धांत था सतुर कारक ऐसे मानेंगे तो क्योंकि कारक क्रियात कारण कारकम कारक नहीं करो क्रिया निवर्त क्रिया नहीं करते हुए कारक नहीं होता ऐसे मानेंगे तो अक्रवत कारक तो प्रसंग नहीं करते हुए भी कारक हो जाए पूरा कहते का हैं कारक विशेष विशेषन अंगीकार कारक विशेष सब कारक ऐसे तो नहीं होते नहीं करते हुए कार्य तब नहीं होते विशेष कारक है कुछ नहीं करते हुए भी कारक हो सकता है जैसे राजा है युद्ध करते हैं, सैन्य है। राजा कुछ नहीं करते हुए कारक होता है करता होता है युद्ध करता होता है, है। इसी प्रकार कुंबक जैसे कुछ नहीं करते हुए होता है इसी प्रकार विशेष कारक को विषय करके व्यापार नहीं करके भी कारक हो सकता है अपना इस प्रकार शयन व्यापार का करता नहीं व्यापारिय माना नहीं होने पर भी कारक हो सकता है ऐसे पूरा विषय का कहता है कारकम अनेक प्रकार में अनेक प्रकार कारक है कोई तो कारक ऐसा है शयन नहीं करते हुए भी कारक हो जाएगा कर्ता हो जाएगा ठीक है स तो व्यापार अंतर न किंचकता है अपने व्यापार के बिना तो व्यापार मन करे व्यापार के बिना कोई कारक कभी नहीं होता है न राजा दिखे जो कहते हो राज प्रेना मुख्य कर्तृत्व से दर्शनार्थ ऐसे मुख्य कर्तृत्व तो है व्यापार कुछ नहीं करते कर्ता नहीं होता दर्शन वो बिखर मुख्य कर्तृत्व तो दिखता है इसका इस स्पष्टीकरण राजा ताबत तो स्व्यापार नापी युद्धा नाम से युद्ध न धनदान से मुख्यम एवं कर्तृत्व अपने स्व्यापार के द्वारा राजा का युद्ध करता है और युद्ध करने वाले के लिए योद्ध न युद्ध है युद्ध कराता है राजा ये करता है प्रविजय करता है और धनदान से उनको धन देता है मुख्यमेव कर्तृत्व तथा जय पराजय फल उपभोग जय पराजय फल उपभोग मुख्य कर्तृत्व भोग करता है ठीक है यहाँ राजुद्ध युद्ध मुख्यमंत्री कर्तव्य युद्ध में युद्ध तृत लड़ने के लिए मुख्य करता है तो करता है प्रयोजन करता है धनदान भी मुख्य करता राजा इसी प्रकार फलभोगे भी मुख्य भी कर्तव्य फलभोग करता राजा है यदि तो कर्म यजमान अतर पूर्वपच्छिने कहा ऋतु कर्म करता है वो यजमान को प्राप्त होता है तो उसके लिए कहते हैं तथा तो यजमान क्या भी प्रधान त्याग न दक्षिणा दान से मुख्य कर्तृत्व तो। यजमान का भी मुख्य कर्तृत्व तो है प्रधान त्याग अभी प्रधान करते है अंत में प्रधान त्याग करने के यजमान से भी करना पड़ता है ऋतु सब करते हैं किन्तु अंत में प्रधान त्याग के लिए यजमान करेगा और दक्षिणा दान करता है यजमान तभी रीति लोग कर्म करने पर यजमान को प्राप्त होता है यजमान कुछ नहीं करके ही करता होता है ऐसा नहीं होता तो व्यापार आदि वर्तृत्व परिचमा अपने व्यापार करने से ही मुख्य कर्तव्य होगा तस्मात अव्यापृत कर्तृत्व उपचार हो यह स गौण इत अवगम्य स्वयं व्यापार नहीं करते वे जहाँदि कर्तृत्व तो प्रयोग होता है उसको गौण कहते तो करते तदे प्रपंच विस्तारवासी यदि मुख्य कर्तृत्व स्व्यापार लक्षण नोपलभ्य राजयजान प्रभृति तथा सन्नीति मतना कर्तृत्व मुख्य पर लोहब्राह्म न तथाजमादीनातृत्व स्व्यापार तो लक्षण नोपलभ्य मुख्य कर्तृत्व तो अपने व्यापार यदि नहीं दिखता राजा यजमान मुख्य यदि स्व्यापार नहीं दिखता तब सन्निधि मात्रा भी कर्तृत्व मुख्य कल्पना करते सन्निधि मात्र मुख्य कर्तृत्व कल्पना करते यदि अपने व्यापार कुछ नहीं दिखता तो यदा भ्रामक से लो ब्राह्मण में लो ब्राह्मण से कर्तृत्व इतना ही नजमानदीना व्यापार नोपलभ्य राजा यजमान अपने व्यापार नोपलभ्य वो व्यापार कर करते हैं युद्ध तो राजा धनदान यजमान्याग दक्षिणदानी मुख्यकर् यहां राजे युद्ध तरी सन्निधाव मुख्य कर्तृत राजनापगत संविधान से ही मुख्यकर्तृत्व मानवीय स्वीकार क्या नीत न तथा तो राजमीना स्व्यापार नोपलब्व्यापार नोपल से न राजादीना स्व्यापार वे पूर्व सिद्धमी राजादी स्व्यापार कर्त पहले कहा गया सिद्ध हो सन्नीम कर्तृत्व गौण सन्निधिम से कर्तृत्व तो गौण ही वस्तु कर्तृत्व कथं तरी त आत्म कर्तवादी राजधिरविवर्तृत्व गौणस जयादलवैंप सिद्ध गौणस राजूतना सन्निधिव कर्तृत्व सन्निधिम से कर्तृत्व होगा वो गौण जयादलव गौण जयादल गौण होगा तथा चति तत्ल गौण्व सै यदि गौना ही करते राजा में होगा फल संबंधी गौण होना चाहिए तत्पर पूर्वोत्तम पहले कहा था न मुख्यम कार्य निवर्त न मुख्यम कार्य निवृत्य गौण से मुख्य कार्य नहीं होता पहले कहा गौण अग्नि के द्वारा मुख्य अग्नि कार्य गौण से मुख्य कार्य नहीं होता है इसी प्रकार गौण करते द्वारा मुख्य कार्य नहीं होगा तो यदि गौण कर्तृत्व होगा राजा आदि में उसका फल संबंध भी गौण हो जाए या तो <coughs> अन्य व्यापारे अन्य से मुख्य कर्तृत्व तो फल अन्य व्यापार अपने व्यापार के न अ व्यापार के अन्य में कर्तृत्व तो मुख्य नहीं हो तो तो होता है ये निश्चित होने पर निष्पन्न गियते तस्वीर गीयते देहादीना व्यापारे अव्याप्रा कर्ता होता है देहादि के व्यापार से आत्मा का व्यापार नहीं करते है करता होता हो जाएगा ऐसा जो कहते ऐसा दशत अधिकम्ञाति से अस ठीक नहीं तो तरी कह आत्म में कर्तृत्व तो आदि से आत्मा में कर्तृत्व तो आदि के साथ मना नहीं बुद्धिस्तम बुद्धि में तो कर्तृत्व नहीं होगा बुद्धि तो जड़े कर्ता शास्त्र अर्थवत्व अतिथ्य में आया तो करता है सभी शास्त्र अर्थवत्त होता है अजय तो स्वर्ग काम इत्यादि किसके लिए कहा गया जीरो को लेकर नई तो कार्य करते हो जाएगा सत्रह वास्तव में भ्रांति निमित्त तो सर्व लोग होता है व्यावहारिक कर्तच्यादी माना जाता है भ्रांति निमित्त कारम ठीक है कर्तृच आदि आत्म ने भ्रांत उदाहरण आत्मा कर्तृचारी व्यवहार होता है भ्रांतिरण देकर स्पष्ट करते यथा स्वप्न माया स्वप्न में माया में भी ऐसी कर्तृचारी होता वास्तव नहीं मिथ्यात आत्में कर्तृत्वादी व्यतिरिक मिथ्यापरी न तो देहात्म भ्रांतिसन्ताेदेशभोद्यु उपलब्ध्य देहादत्म देहाद आत्मत आत्मबुद्धि ब्रह्मी ये भ्रांतिसन्तान विच्छेद ब्रह्म का प्रवाह चलता है देहादि में अहम बुद्धि मनुष्य बुद्धि अहम मनुष्य में पुरुष हो मनुष्य हो ब्राह्मण हो बुद्धि चलती है ये संतान का जो विच्छेद हो जाता है बुद्धि नहीं रहती किसी अवस्था में सुसुते अवस्था में समाधि अवस्था में मृत्यवस्था में तो कर्तृत्व हो आदि अन्य नहीं दिखता है तो देहादि में धान्ति होने पर ही कर्तृत्व हो चुके हैं नहीं तो सुश्रुति आदि में देहादि में अहम बुद्धि नहीं होने से कर्तृत्व होते नहीं तो धान्ति ज्ञान निमित्त ही कर्तृत्व हो सकता है में ज्ञान कृतम आत्मनि कर्तृत्व किसी कथित से क्या सिद्ध हुआ भ्रांति संसार प्रत्यय निमित्ते में अहमबुद्धि भ्रांति ज्ञान होने से ही संसार को संसार तो पारमार्त। ये संसार भ्रम से दुषादी संसार न तो भ्रम है नाराशिक संसार में संसारम से अभिद्या सिद्धे परम प्रस्तुत उपसारे संसार भ्रम अभिद्या होने पर, जो पर चल रहा है उसका उपचार करते तो समय दर्शना सिद्ध क्योंकि भ्रांति से आविद्यक है अविद्यामित होने तो से ही सम्यक दर्शन से अत्यंत ही उपरम होगा अन्य कोई साधारण नहीं यही प्रकरण चल रहा था कर्म उपासना ही सम्यक दर्शन से अज्ञान से ज्ञान से ज्ञान की तो संसार का अत्यंत वह परम होगा ज्ञान से ही ये, ये सिद्धम यहाँ श्लोक समाप्त होगा बीच में विचार आया आगे शास्त्र तात्पर्याथम विचार द्वारा निर्धारित अनंतर श्लोकम अवतारेगी शास्त्र के तात्पर्य विचार के द्वारा निश्चय करके आगे अनंतर श्लोकम अनंतर मतलब सत्य इधं तेना चमत्कार श्लोक अनतलोक अवतार सर्व गीता संपूर्ण गीता उपसंहार अध्याय काके अध्याय में संपूर्ण गीता गीताशास्त्र का उपस विशेषत अंते अंत में उपसह करके शास्त्राध्याय संक्षेप अंत में यहां कहा गया किसलिए शास्त्र से दृढ़ करने के लिए संक्षेप करके उपसार किया गया असविधान तो में शास्त्र संप्रदाय विधि में आहत अभी, अभी शास्त्र शास्त्र का संप्रदान किसको करना गुरु श्री परंपरा से सदेश तो इसके लिए विधि कर, विधान करते हैं प्रस्तुत से खलो गीता शास्त्रार्थम सर्वम प्रतिपत्ति सौकर्याम उपस अष्टाद अध्याय चल रहा है अथवा गीता शास्त्र के अवसर ज्ञान सरल होने के लिए प्रतिपत्ति सौकर्यता सरल से ज्ञान होने के लिए उपसाह करके अंतिक सर्वधर्मान परित्यज इत्यादि विशेष ये विशेष कहा गया मानिकम सरण सत्य संक्षेप में उपसहार किया गया करके संप्रदाय विधि वचन से अवसर प्रति अभी गीता उपदेश संप्रदाय विधि वचन प्राप्त से प्राप्त करोजना शास्त्र संप्रदाय विस्तार उपसहित शास्त्र संक्षेपस्य विस्तार द्वारा उपसह किया गया फिर संक्षेप से कौ कहते हैं तो कहते शास्त्र अठाद में विस्तार से कहा गया अंत में संक्षेप से कहा गया शास्त्रा संक्षेप संक्षेप विस्ताराध्यान उपको अर्थ है सर्वेक्षण दृढ़ अधीरो पहले संक्षिप विस्तार के कहने से दृढ़तया दृढ़ रूप से बुद्धि में आरूह होता है बुद्धि का विषय होता है सब उपण आता है पहले थोड़ा संक्षेप का विस्तार कर दिया फिर अंत में संक्षेप आराम से कर दिया तो बुद्धि में स्थिर होता है न न न न न न न न शुश्रूषवाच्योग्य शूयती द गीताशास्त्रपकाय अभक्तायचन शाय न न वाच्यम नृष्ठ शुश्रूषु सेवा करने वाला न शुश्रूषु अशुश्रूषु तस्म चतुर्षण न तो नाम यो अभ्यु जो अभ्यसया करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए गुण में दोषारोपण करना असया न कदाचन वाक्य में वाक्य में इदम शास्त्र सदै ते तव हिता मैया उत्तम तुम्हारा हित के लिए कहा गया संसार विच्छिता है संसार विच हिता है एक तक से हित क्या है संसार विचिता है कदाचन सर्व संबध्य सब के साथ संबंध करना यह करय तपरोताय न वाच्यमेट व्यवहार न वाक्य संबंध है अतपस्याय तपरोता है नहीं कहना चाहिए तपस तपस्त अच्छी तपस्व ने अपनी अभक्ता है गुरुदेव भक्ति रहता है कदाचन कस्यां अवस्था है ना बच्चे तपस्वी होने पर ही जो भक्त नहीं क्या पाठ गुरुदेव भक्ति रहता है गुरु गुरुदेव से पाठ गुरुदेव भक्ति रहता है गुरुदेव भक्तिरिता है कदचन कदाचन क्या कसाचित अभी अवस्था न वाचन किसी भी स्थिति में भक्तिरित है उसके लिए नहीं कहना चाहिए भक्तस्तपी सन भक्त तपस्वी कि असुष्त् जो सेवा नहीं करता है योजना तस्में न बाच्य न तो मं वासुदेव अभ्यस मनुष्यम नाम मनुष्य ही जो से तो करता है आत्मस प्रशंसा दोसाध्यापणेन यदि करते अपने प्रशंसा करता है नामिका सर्वना सबको करके अपने कहते हैं अभ्यापण करके आरोप करके सहते दोस आरोप करते हैं कि वो अपने प्रशंसा करते हुए भाव ईश्वर ईश्वर नहीं जानते हैं न कहते हैं नहीं कर पाते कहा गया वासुदेव सर्वमित समाह तो वासुदेव सर्व कौन वासुदेव भगवान वसुदेव के पुत्र है या और कौन अगर वासुदेव सर्व कह दिया सर्व ही वासुदेव तो फिर कौन प्रश्न क्या करना वासुदेव सर्व कहने के बाद फिर वासुदेव कौन से वासुदेव लेना सर्व एक आदित्य ब्रह्म है ईश्वर को कार फिर और कौन किसको लेना जितने सब कुछ और द्वितीय ब्रह्म श्या तक कुछ भी नहीं है तो फिर वसुदेव पुत्र क्यों केवल देश है कुछ, कुछ लोग उद्देश्य करते भगवान श्री कृष्ण नाम लेते जैसे वो क्या भगवान है सर्वम वासुदेव कोई जड़ चेतना कुछ भी नहीं उससे भिन्न अनुमात्र भी भिन्न है अजानन परमात्मा भाव नहीं जानते भी ना सहते सह नहीं कर भगवान आकार वो जो निराकार निर्गुण है माया से साकार होते हैं होते हैं और साकार साकारुक करने के लिए प्रकट होते है सार्वम उससे भिन्न कुछ भी नहीं है जितने वस्तु से तो वो अध्यक्ष है इसलिए सार्वम बात जो सहय नहीं करता है अस्तुप अयोग्य वो भी अयोग्य उपदेश करने पर भी जिसके मन में इच्छा है देश है उसको प्राप्त नहीं होता है उपदेश कर नाक्य उसको उपदेश करना ही नहीं चाहिए टीका में कदचनित सर्व सबके साथ कदाचन कभी भी नहीं कहना चाहिए प्रतिशत सामर्थ्य सिद्धम कथ भी ये जो प्रतिषेध किया न अतस्ताय वाच्य पदाचन अभक्ताय न वाच्यम कदाचन अशुश्रूष अशुश्रूषवे न वाच्यम कदाचन अभ्यस्वे न वाच्यम ये जो प्रतिषेध किया गया उससे क्या सिद्ध हुआ भगवती भक्ताय तपस्वनी शुश्रूषवे अनसूय वाच्यन शास्त्र नीति सामर्थ्या ये अर्थवा भगवान भगवान की भक्ति हो तपस्व हो सु सेवा करने वाला हो और असूया जो का आरोप नहीं करता है उसको ये शास्त्र कहना चाहिए ये सामर्थ्या अर्थ सिद्ध अनुसृत्य मेधावित मंत्र भाव है कि यह अर्थस्थ सिद्ध हुआ इनको इनको नहीं कहना चाहिए तो अर्थ होता है जो गुरु भक्त है तपस्या खुशी से असुआ रहित है उसको कहना चाहिए भगवत भक्त इसमें स्मृत्यंतर मनुष्य अन्य स्मृति के अनुसार मेधावी अंतर्भाव मेधावी होने पर भी शास्त्र सवर्ण करने का अधिकार है बुद्धिमान हो तस्त्र मेधाविने तपस्व ने वाह इत अनोर विकल्प दर्शनार्थ कहें कहीं चाह मेधाविने तपस्व ने मेधावी हो तपस्वी कोई तपस्व अत्यंत है और बाकी सब गुण होने पर उपदेश के जैसे अधिकारी है इसे सपन नहीं करने पर जैसे मेधावी है ग्रंथ धारणा सामर्थ्य बहुत है उसको भी उपदेश करना चाहिए इसमें विकल्प है ठीक है विकल्प दर्शनार्थ ते उतु विशेषणेश्वर मेधावित्व प्रवेश विकल्प होने से इन विशेषणों में मेधावित्व का भी, भी, भी प्रवेश है तो विकल्प होगा तो विकल्प पक्षे कथम अधिकारी प्रति प्रति अधिकारी का निश्चय कैसे होगा सत्रह शुश्रूषा भक्ति युगता ने सदीपता है मेधावी ने वाक्य ने शुषा भक्ति युग हो वो तपस्व हो तो भी उपदेश करना चाहिए अथवा सदीपता है मेधावी ने सदिपता का अर्थ सुक्तुगिता है मेधावी नेगा मेधावी हो जो शुश्रूषा भक्तित्व तो दोनों के साथ ही तपस्तित्व तो और मेधावी में तो है शुश्रषा भक्ति युक्त हो तपस्वी के लिए कहना चाहिए अथवा शुश्रूषा भक्ति युक्त होते तो हुए मेधावी के लिए कहना चाहिए ये ठीक है साध्यान युक्ताय भगवती असया रही तपस्वी में वाक्य नीति समझ है साध्यान युक्ता है साध्यान भक्ति से युक्त है और भगवती असया रही यह भी लगे ना गुणे से दोष आरोप तो नहीं करता है उसके लिए तपस्या निवाचन के संबंध है और दूसरा सब युक्ता है शुश्रूषा भक्ति अनुसया सहिता है अथवा शुश्रूषा भक्ति असया रही अनुसैया से युक्त मेधावी को कहना चाहिए ये तीनों तो दोनों पक्ष नहीं शुश्रूषा भक्ति अनुसूया ये तीनों से युक्त होकर के मेधावी है तो भी अधिकारी है अथवा तपस्वी है अधिकारी किंतु शुश्रूषा भक्ति अनुसूया ये तीनों आवश्यक है तपस्थित्व मेधावीत्व व निरपेक्षम अधिकारी विशेषणम् इस शंका साथी तो ये कहते केवल तपस्वी है तो ये अधिकारी हो जाएगा तथा तो मेधावी है बड़े बुद्धिमान है तो उसको भक्ति सेवा क्या आवश्यक है ऐसा नहीं निरपेक्ष अधिकारी नहीं इस शंका का निराकरण करते वास्ते में शिश्रूषा भक्तिविविताय न तपस्थ्य ने ना कि मेधावी ने रहित है भक्ति रहित है तो न तो तपस्वी अधिकारी न तो मेधावी अधिकारी तपस्वी मेथावी में विकल्प हैं किंतु सुसुसा भक्ति और अनुसूया ये तो तीनों आवश्यक ही है भगवत विषय असुया रहिते तात्पर्य अनुसूचे भगवत विषय में असुया नहीं होनी चाहिए इसे तात्पर्य दिखाते है भगवती असूयायुक्ताय समस्त गुणवत्ते भी नवाच्य सब गुण है किन्तु भगवान असूया जनता ये सामान्य मनुष्य ही अपनी स्तुति करते हैं ऐसे कहें तो समस्त को गुणवत्ते उसको उपदेश नहीं करना चाहिए कोई उपदेश सुनने पर उसको तो प्राप्त नहीं होता फल प्राप्त नहीं होता देखा भी गया जैसे देश भाव रखते हैं वो नहीं होता है प्राप्त नहीं होता है फसमे तरह ही वाच्य में तब इतिहास है पूर्व तो सर्वगुण सम्पन्न आए इतिहास इसके लिए उपदेश करना चाहिए सर्वगुण सम्पन्न होना चाहिए, ना चाहिए। गुरु शुश्रूषा भक्ति मतेज वाच्यम इत शास्त्र संप्रदाय विधि गुरु शुश्रूषा और भक्ति वाली के लिए ही उपदेश करना चाहिए यह संप्रदाय विधान है अनु इस तरह विशेषण उपलक्षणार्थम उभय ग्रहण ये दोनों ग्रहण कर दिया और उसके साथ अनुसूया भी लेना और सप्ति और सामने भी लेना अन्य विशेषण लेने के लिए यह उपलक्षण दो कर दिया मेधावी न बाधक तपस्वी नतीवेक्षमकाभावेक्षित भाव यदि कोई मेधावी तो न नतीव अपेक्षत यदि मेधावी ग्रंथधारण सामर्थ्य अधिक है तो तपन नहीं करने पर अति अत्यंत आवश्यकता नहीं तपस्व किंतु अन्यत आवश्यक अपेक्षित बाधका भाव बाधक नहीं इसमें विकल्पो कहीं तपस्वी बहुत मेधावी नहीं ग्रंथधारण सामर्थ्य नहीं वो अधिकारी और कोई मेधावी बहुत तपस्या नहीं किन्तु भक्ति सेवा अनुसैया है तो अधिकारी है भक्ति सेवा अनुसया तीनों होते हुए मेधावी हो तो अधिक तो क्या की आवश्यकता नहीं किन्तु अन्य सर्व अपेक्षित समय इदन इदन भक्ताया पदाचना यति छात्र संप्रदाय प्रवृत्थम उत्तरश्लोक प्रवृत्ति दशे छात्र संपदा की <coughs> प्रभुति के लिए आगे श्लोक की प्रवृत्ति दिखाते संप्रदाय कर्तु फलम इधान जो संप्रदाय प्रदेश करता है इसका फल कहते हैं यम परम गुह्य मिधा भक्ति मयि परा मे सविधास्यति। म परम परमं संवाद रूप ग्रंथ मद्भक्ति भक्तों को कहेगा जो अध्यापक मयि परत नाम आगमश्यति मुझे का करेगा टीका में यध्यापक यम कहेगा अध्यापक निरुषार नितिशय पुरुषा साधन मन से गोप्यम सेम परमं पर मोक्षति केशवा अर्जुन संवाद केशव अर्जुन भगवान और अर्जुन का संवाद ग्रंथ गुह गोप्य मद्क्तिषु मयिभक्तिमत्सु यथोथ संवादस्थ तो भक्त स्थापना दिषाता स्थापित कहवा मतलब ग्रंथ मेरे भक्त में स्थापना करेगा अर्थविकास करेगा यवादस्था संब, ग्रंथ तो अर्थ तथा भक्त स्थापना दृष्टान्त मैं तो संवादक अर्थ ग्रंथ स्थापना करने में दृष्टान यथावय मै जैसे मैयात ग्रंथ बताया मयि वासुदेव भगवती अनन्या भक्त स्वयं य मैया अर्थतः स्थापित तथा मदभक्त अनेस्व यो ग्रंथमीम स्थाप्य तस्इल उतर सेम मयि वासुदेव भगवती वासुदेव भगवान मेह मेरे में अन्य भक्त सही अन्य भक्तम में जैसे मैं अर्थ से इसी प्रकार मदभक्त अनेेरे भक्त अन्न में भी भक्त अन्न भक्त में भी जो इम ग्रंथम स्थापित अर्थ से स्थापना करेगा उसका एक फल ना नक्ता इस भक्तेर अधिकारी विशेषण तो भक्ते से मद भक्ति से अभिदा नहीं भक्तर पुनर्ग्रहणार्थ भक्ति नयी पराकृत निर्णय मद भक्ति से अभिदा भक्तों को कहने के लिए पहले तो भक्ति आ गया फिर मद भक्ति से फिर भक्ति का ग्रहण किया पुनर्ग्रहणार्थ तद भक्ति मात्र पुनर्ग्रहण तद्भक्ति केवलन शास्त्र संप्रदा पात्र भवती गम्यते ईश्वरभक्ति मत्रेण केवल न ईश्वर के अत्यधिक भक्त है तो शास्त्र प्रदान तो करने पात्र होगा ये गम्यते का ना भक्ता है भक्तर अधिकारी विश्लेषण को उत्तेर पहले तो, उत्ते <coughs> तो कह दिया ना भक्ताय नहीं कहना चाहिए तो भक्तों को कहना चाहिए अधिकारी का विश्लेषण भक्ति होगी फिर मदभक्तेश्वर पुनर्भक्ति आनर्थक फिर मदभक्तेशु फिर भक्ति ग्रहण करना आनर्शक ऐसा संक्रमण से कहते हैं भक्त है, है पुनर्ग्रहणार्थ सद्भक्ति मात्र केवल न शास्त्र संप्रदाय में पात्र होती केवल भक्ति मात्र से भी शास्त्र उपदेश के लिए पात्र होगा सत्य अत्यधिक भक्ति बनकर शुश्रषादी सहकारी राहित केवल सदार्थ यदि भगवान का अत्यंत भक्त है शिश्रषादी नहीं है तो भक्त योग्य हो जाएगा मात्र हो जाएगा यद्यपि मात्र शब्द न सूचितम है तक भक्ति मात्र सूचित हो गया फिर केवल दिया है भक्ति मात्र न केवल है न मात्र शब्द से कहा गया अन्य कोई साधन नहीं होने कर दी तथापि ईश्चरे ईश्वर ने कहा केवल शब्द है ना स्ुटीकृत में जो भक्ति मात्र शब्द से कहा गया है सूचित होगा वो केवल कहा करे उसका ही स्पष्ट हो गया केवल भक्ति मात्र हो जाता है। प्रश्न पूर्वक अभिधान प्रकारम अभिनयति प्रश्न करके अभिधान के कथन करना है, अभिनय कथम अभी दस करेगा उच्य जो अध्यापक तो ये उपदेश करेगा कैसे उपदेश करेगा भक्ति मयी पारायण्वा भगवत परम गुर शुश्रषा मै क्रियती है भगवान की भक्ति कर करता है भक्तिम परम परमात्मा उनकी सेवा से से से नहीं करता भगवती भक्ति परम गुरु अस्तित सेवा से से शब्दा मैं शब्दपेक्षित तल तस्फल मे मुझे प्राप्त अवश्य करेगा इतना गृह व्याख्या तो करते मुच्यते मुक्त अत्र संशय न करते कोई संशय नहीं करना है तो सर्वेशा मुक्ति साधना नाम ध्यान श्रेष्ठ स्वाद तनिष्ठ तो से मुमुख्य नास्त विद्या संप्रदाय प्रवृतिहा जितने मुक्ति साधन है उसमें ध्यान श्रेष्ठ श्रवण मनन के बाद निधि ध्यान करेगा विशेष तो ध्यान निष्ठ हो गया जो मुमुख हुए विद्या संप्रदाय में नहीं होगी एक संग नस्मुष्यु कचिन्तम नुनुष्यम भविता न चमे कस्म प्रियव न तो मनुष्यु तस्मात कस्टिंग में प्रियकृतम अस्थि भविता नही तस्मात भो उपदेश करता है अधिकारियों को शास्त्र का उपदेश करता है उससे बढ़कर के प्रियत समय कोई नहीं मनुष्य में भविता में आगे होगा ही नहीं तस्मात अन्य प्रियतर होगी कृषि में अन्य कोई प्रियतर होगा ही नहीं अर्थात ये साधन से उपदेश करना यदि समझ लिया विधि मुमुक्ष है ज्ञान नहीं होने पर भी उपदेश करने कर सकता है श्रवण मन करें उपदेश कर सकता है इत्या संप्रदायन मुमुक्षना यथोक्त विशेषण बसे कर्तव्य विचय का विद्या संप्रदाय मुमुक्ष को मुमुक्ष करे यथोक्त विशेषण बसे साधकाये ऐसे विशेषण वाले जो कहा गया के लिए मुख्य विपदित करना चाहिए वर्तमान के मध्य नास्ती है प्रियम अभी जितने मन से उनमें से बढ़कर के कोई प्रियम नहीं ना तो अतीद्रिक विशेषक अतीत में कोई था ये भी नहीं तस्मात विद्या संप्रदाय करते सकाकार न तो विद्या संप्रदायकर्ता के अति अन्य कोई प्रिय कृत्य पहले नहीं था अभी भी नहीं ध्यान निष्पक्ष श्रेष्ठी ध्यान निष्पक्ष श्रेष्ठ है सवर्ण मनन के पश्चात निधि ध्यान करता श्रेष्ठ है, है। संप्रदाय प्रवक्त हो श्रेष्ठ समत्वाद और संप्रदाय जो प्रवलता है वो श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है उसी विद्या संप्रदाय ने प्रभुति इसलिए विद्या संप्रदाय में प्रभुति उचित है जो अधिकारी को सबल मननी पक्षा संसन पर ज्ञान नहीं होने पर भी संप्रदाय में विद्या संप्रदाय प्रभृति तस्कृत मनुष्यु मनुष्य मध्य कस्म प्रियम प्रियतम अतिशयन प्रिय अियकृतम प्रियक प्रिय तथा अन्नः प्रियकृत नीन वर्तमान से नवि भविष्य भी काले तस्मा दिशो अन्यतर होगा इसमें प्रियत प्रियकने वाले नहीं भोगी लोक अस्म न भविता तो संप्रदाय <स्थिया> प्रवक्तु सर्वाधिक फल इति विष्णुरुक्त न स विश्वाद्व्येत विवक्षित फल आह यह संप्रदाय के प्रवक्ता आचार्य सर्वाधिक फल कथमाचार्य सवक्ता विष्णु वो वक्ता तो साक्षा विष्णु तो कार्य न स विश्वादीता सर्वादता जो विश्वरूप देवता वो नहीं वो कवल नहीं वक्ता न्याय न उत्वा साम्रत अभ्यतर विवक्षिता कलना जो अभ्यनकर्ता है उसका भी फल करते हैं ये इमं इमं ज्ञानयज्ञेन ज्ञानयज्ञेन तेनाह तेनाह म धर्म संवादमावो संवाद ज्ञान ज्ञानयज्ञेन तेनाह ज्ञान मिष मति हो तेन अहम् इति निमति संवादमेन अहम आवयोधनपेत धर्मयुक्त संवादको जो अध्ययन करेगा तेन उसे हम इति निमति व्ययन ज्ञानये पूजि यह यकोक शास्त्र से ये अभ्येयर शास्त्र का जो अध्ययन करने वाले तेन इदं इसका ये फल है कृत सैद्ध तद वह अध्यष्य पठिष्यम धर्म धर्मेक धर्मयुक्त संवाद रूप ग्रंथम हम का आवय तेन इदे क्या गया होता जो अध्ययन करता है तो ही उसका क्या गया है क्या है तेन तेन कृतम सब्देन ज्ञान ज्ञानये होता है उपु मनसान यनसवाद विशिष्टतम विधि उपासंशु मनस ये ज्ञानय मनस विशिष्टतमतन ज्ञानयीताध्ययनों की गीता शास्त्र केनाहम्ठ सैमी संबंध अस्त चतु विधान यज्ञाध्य ज्ञानय श्रेयान द्रव्यमया विशिष्ट कार्य तेनाहम्या की जप ये तो तुति के लिए पक्षांतर महा फल भी दिव अथा फल विधान है इससे अध्ययन से ही इष्ट भगवान की पूजा हो जाती है देवतादि विषय ज्ञान यज्ञ फल तुल्यम अस् फलम बहुत जैसे देवतादि विषय ज्ञान यज्ञ फल तुल्यम जो यज्ञ फल होता है इसे ज्ञान यज्ञ फल तुल्यम अस् फल इसे अध्ययन का भी ज्ञान यज्ञ का जो फल है उससे तुल्य इसका फल है देवतादी विषय ज्ञान क्या उपासना तो फल की तुल्य इस अध्ययन का फल होता है फल विधिव प्रकटये देवतादी विषय जो ज्ञान उपासना उपासन रूपये इसका फल है यदि ज्ञानय कवल्यू तुल्य सम्पज्ञान फल कैवल्य मुख्य है तेन तुल्यम अध्येतु अध्ययन करने वाले भी प्राप्त होगा देवता देवता आदि वो तत्म कल्य दूपे कथम अयना सर्वात्म फल्य अयन सर्वात्म कैसे होगा ज्ञान का फल तस्वीर स्थितिस्तार ज्ञान से अहमश पूजित सैन भव मत निश्चय अध्ययन से मेरी पूजा हो जाती है अध्यत्रा ज्ञान यज्ञ तुल्यन अध्यनेन भगवान इष्टः तथा उत्तम फल अभिरोधम अध्यत्रा अध्ययन करने वाले के द्वारा ज्ञान यज्ञ तुल्यन अध्यनेन अध्ययन आप्धेने आप्धेन हो गया ज्ञान यज्ञ तुल्य होगा इसे अध्ययन के द्वारा अध्यत्रा भगवान इष्टः भगवान की पूजा होगी अध्यत्रा अध्ययन करने वाले के द्वारा भगवान इस भगवान की पूजा होगी तथा से सद ज्ञान आदि से भगवान का ज्ञान होगा ज्ञान से उत्तम कबल्य रूप फल हो जाएगा मावयो अविरुद्ध मित्र उत्तम प्रभक्तुर अध्युष्ट फलमुक्त प्रवक्ता का फल क्या अध्ययन करने वाले का फल कह सोतुर इधानी फलम जो प्रवृत्ता है आचार्य जो अध्ययन करते उनसे भिन्न केवल श्रवण करने वाले अध्ययन करने के सामर्थ्य नहीं केवल सुनते उनका फल कहते अर्थ श्रोतम फलम श्रोता का फल है श्रद्धा सूर्यो नर सूर्य क्त शुभान लोकान प्राप्त पुण्यकर्मणिम श्रद्धा शुभ लोकाया श्रद्धावान श्रद्धा युत होकर के अनसूय असुआारयित होकर भगवान ने देशाविष्कार नहीं करके सुनिया नर जो नर केवल श्रवण करे श्रोणियादी श्रवण भी करे सो मुक्त शुभान पुण्यकर्मा शुभान लोकान प्राप्त कर्म करने वाले शुभलोक प्राप्त करता, श्रद्धा श्रद्धान श्रद्धालु अनूयचर्जि असुआवर्जित करके इम ग्रंथम श्रृणुिया सुनिया अपी शब्द दिया अपी शब्दाज कि तो अर्थ ज्ञानवान केवल श्रवण करता है तो उसको फलो बत, उसका फल बताया और जो अर्थ समझता है अर्थ ज्ञानवान उसमें क्या कहना है अवश्य ही प्राप्त करेगा श्योपी पापान मुक्त है पाप से मुक्त होकर के सुभान लोकान प्राप्त नियात सुभ लोग प्राप्त करने के लिए पाप रहना चाहिए इसलिए पापान मुक्त सिद्ध होता है सुभान का प्रशस्तान लोकायन प्राप्त नियात पुण्य कर्म करने वाले का जो लोगों को प्राप्त करेगा पुण्य कर्मणाम अग्नोत्रादि कर्मवत अग्नहोत्र विधिवत करने पर जो फल प्राप्त होता है जो ऐसे लोग को प्राप्त करेगा गीता समझने वाले को तो अधिक फल भागवत कथा प्रश्न पुरुषा कुनाती भगवान के विषय में कथा का प्रश्न चिन्ह को पवित्र करता है वक्तारम प्रकम सत्वादी वक्ता बोलने वाले को पूछने वाले और सुनने वाले केवल प्रश्न क्या किया गया भगवान के विषय में कोई प्रश्न करता है ये प्रश्न मात्र तीनों को पवित्र कर लेता है प्रश्न करने पर आगे उत्तर होगा उसका श्रवण करेंगे तो पूछने वाले वक्ता और श्रोता तीनों को पवित्र करता है जिसे तत्पादक का लीलम लेता है उनकी चरणाम जैसे पवित्र करता है इसे वास्तुदेव परमात्मा के कथा प्रश्न भी इसे पवित्र करता है न सूर्यश्चुयादपो नर सो कि मुक्त सुभान्ोकांपाया पुण्यकर्मा शो शनो मिद्र शु वर्म शनो भगवान शन इंद्रो गृहस्वरी शो विष्णु गुरु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्ष